तेरा मेरा हिस्सा राम और श्याम दो भाई थे एक दिन श्याम ने कहा हमारे पास पिताजी की छोड़ी हुई तीन चीजें हैं एक गाय एक कंबल और एक आम का पेड़ क्यों ना हम इन्हें बराबर बांट लें राम ने श्याम की बात मान ली श्याम चालक था बोला गाय का आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का मेरा आम के पेड़ का नीचे वाला भाग तेरा और ऊपर का भाग मेरा कम्बल दिन में तेरे पास रहेगा और रात में मेरे पास भोले भाले राम ने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे राम रोज गाय को भूसा खिलाता श्याम सुबह शाम दूध दूधता और उसे बेचकर पैसे कमाता राम रोज आम के पेड़ को पानी देता श्याम आम के फेल फल ले लेता राम दिन में कंबल को काम में नहीं ले पाता रात में श्याम कंबल उड़कर आराम से सो जाता बेचारा राम ठंड से कांपता रहता राम और श्याम की इस दिनचर्या को एक वृद्ध बहुत ध्यान से देख रहा था एक दिन उसने राम को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा राम मुस्कुराते हुए घर लौटाए अगले दिन सुबह उठते ही राम ने कम्बल को पानी में भिगो दिया कंबल गीला होने के कारण श्याम उसे रात में उड़ नहीं पाया ठंड से कांपता रहा वह राम के ऊपर गुस्से से चिल्लाए तुमने ऐसा क्यों किया राम बोला सुबह के समय कंबल मेरा है उसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ शाम कुछ न कह पाया उसके मुंह पर जैसे ताला लग गया सुबह हुई दूध गया राम ने गाय के गले में बंदी रस्सी को खींचा गाय भड़क गई गाय ने लात मारी वह दूध दूर है शाम को लग गई शाम एक और गिर पड़ा और दूध का बर्तन दूसरी ओर शाम चुला चिल्ला उठा तुम पागल हो गए हो क्या राम ने जवाब दिया गाय का आगे का हिस्सा मेरा है ना मैं उसे खींच रहा हूँ तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है बस शाम की बोती बंद हो गई चुपचाप पेड़ के नीचे सो गया। कुछ ही समय बीता होगा टक टक करके पेड़ काटने की आवाज आई श्याम ने घबराकर आंखें सामने राम पेड़ को काट रहा था अरे अरे क्या कर रहे हो श्याम चीखने लगा राम ने कहा पेड़ का निचला हिस्सा मेरा ही है ना उसी को काट रहा हूं श्याम समझ गया कि अब राम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं उस दिन से दूध और आम बेचकर जो पैसे मिलते उन्हें दोनों भाई बराबर बांट लेते कंबल को भी बारी बारी से ओढ़ने लगे एक दिन राम ओढ़ता और दूसरे दिन श्याम